वायवी संहिता उत्तरखंड सुतवाच नमः समस्त संसार चक्र भ्रमण हेतवे गौरी कुचतर कुमांकित वक्ष से सूत जी कहते हैं जो समस्त संसार चक्र के परिभ्रमण में कारण रूप हैं तथा गौरी के युगल उरोजों में लगे हुए केसर से दिन का वक्षस्थल अंकित है उन भगवान उमा वल्लभ शिव को नमस्कार है उपमन्यु को भगवान शंकर के कृपा प्रसाद के प्राप्त होने का प्रसंग सुनाकर मध्यान्ह में नित्य नियम के उद्देश्य से वायुदेव कथा बंद करके उठ गए तब नये मिसारण्य निवासी अन्य ऋषि भी अब अमुक बात पूछनी है ऐसे ही ऐसा निश्चय करके उठे और प्रतिदिन की भांति अपना तत्कालिक नृत्यकर्म पूरा करके भगवान वायुदेव को आया देख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 जिनकी विभूति समस्त चराचर जगत के रूप में फैली हुई है उनके शुभ वाणी को सुनकर देष्पाप ऋषि भगवान की विभूति का विस्तारपूर्वक वर्णन सुनने के लिए यह उत्तम वचन बोले ऋषियों ने कहा भगवान आपने महात्मा उपमन्यु का चरित्र सुनाया जिससे यह ज्ञात हुआ कि उन्होंने केवल दूध के लिए तपस्या करके भी परमेश्वर शिव से सब कुछ पा लिया हमने पहले से ही सुन रखा है कि अनायास ही महान कर्म करने वाले वसुदेवनंदन भगवान श्री कृष्ण किसी समय धौम्य के बड़े भाई वो से मिले थे और उनकी प्रेरणा से पाशुपत व्रत का अनुष्ठान किया था उन्होंने परम ज्ञान प्राप्त कर लिया था अतः आप यह बताएं कि भगवान श्री कृष्ण ने परम उत्तम पाशुपत ज्ञान किस प्रकार प्राप्त किया वायुदेव बोले अपनी इच्छा से अवतीर्ण होने पर भी सनातन वासुदेव ने मानव शरीर की निंदासी करते हुए लोक संग्रह के लिए शरीर की शुद्धि की थी वे पुत्र प्राप्ति के निमित्त तप करने के लिए उन महामुनि के आश्रम पर गए थे जहाँ बहुत से मुनि उपमन्यु जी का दर्शन कर रहे थे भगवान श्री कृष्ण ने भी वहाँ जाकर उनका दर्शन किया उनके सारे अंग भस्म से उज्ज्वल दिखाई देते थे मस्तक त्रिपुंड से अंकित था रुद्राक्ष की माला ही उनका आभूषण थी वे जटामंडल से मंडित थे शास्त्रों से वेद की भांति वे अपने कृष्ण उन ने उन्हें नमस्कार किया उस समय उनके सम्पूर्ण शरीर में रोमांच हो आया श्री कृष्ण ने बड़े आदर के साथ मुनि की तीन बार परिक्रमा की फिर अत्यंत प्रसन्नता के साथ मस्तक झुका हाथ जोड़कर उनका स्तवन किया तदनंतर उपमनु ने विधिपूर्वक अग्नि रीति भस्म इत्यादि मंत्रों से श्रीकृष्ण के शरीर में भस्म लगाकर उनसे बारह महीने का साक्षात पशुपत व्रत करवाया तत्पश्चात मुनि ने उन्हें उत्तम ज्ञान प्रदान किया उसी समय से उत्तम व्रत का पालन करने वाले संपूर्ण दिव्य पाशुपत मुनि उन श्रीकृष्ण को चारों ओर घेर उनके पास बैठ बैठे रहने लगे फिर गुरु के आज्ञा से परम शक्तिमान श्री कृष्ण ने पुत्र के लिए साम्ब शिव की आराधना का उद्देश्य मन में लेकर तपस्या की उस तपस्या से संतुष्ट हो एक वर्ष के पश्चात पार्षदों सहित परम ऐश्वर्यशाली परमेश्वर सांब शिव ने उन्हें दर्शन दिया श्रीकृष्ण ने वर देने के लिए प्रकट हुए सुंदर अंग वाले महादेव जी को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उनकी स्तुति भी की गणों सहित सांब सदाशिव का स्तवन करके श्रीकृष्ण ने अपने लिए एक पुत्र प्राप्त किया वह पुत्र तपस्या से संतुष्ट चित्त हुए साक्षात शिव ने श्री विष्णु को दिया था क्योंकि सांब शिव ने उन्हें अपना पुत्र प्रदान किया इसलिए श्री कृष्ण ने जाम्बवती कुमार का नाम सांब ही रखा इस प्रकार अमित पराक्रमी श्रीकृष्ण को महर्षि उपमन्यु से ज्ञान लाभ और भगवान शंकर से पुत्र लाभ हुआ इस प्रकार यह सब प्रसंग मैंने पूरा पूरा कष्ट सुनाया जो प्रतिदिन से कहता सुनता या सुनाता है वह भगवान विष्णु का ज्ञान पाकर उन्हीं के साथ आनंदित होता है